प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है सर्वप्रथम अपने अपने आसन को लगा लें व्यवस्थित कर लें से लेके सिर तक शरीर का निरीक्षण कर लें अंगों को शिथिल कर दें कहीं तनाव खींचाओ असहजता हो तो उस अंग को थोड़ा हिला डुला व्यवस्थित कर, कर लें नेत्र कोमलता सेबन इस समय की उपासना के लिए संकल्प करें हे प्रभु मैं शुद्ध उपासना के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपने को इस उपासना के द्वारा थोड़ा और अधिक निर्विकार बना पाऊंगा उपासना काल में प्रत्येक क्षण जागरूकता से इसी कार्य में लगा रखूंगा संकल्प सम्वसन मन को श्वास पर केंद्रित कर दें श्वास को धीमा करें लम्बा करें लयबद्ध समान गति से पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास बाहर निकालें नियंत्रण के साथ श्वास और प्रश्वास मन को श्वास पर ही केंद्रित रखें हुई विधि के अनुसार गहरा श्वास भर के संपूर्ण श्वास निकाल दें श्वास को बाहरी रोके रखें मूल पंथ लगा लें उठियान बंद पेट को पीछे की ओर घबराहट होने तक श्वास को अवश्य रोकें यथा सामर्थ्य रोकती फिर श्वास अंदर ले लें एक तो सामान्य श्वास के बाद पुनः इसी प्रक्रिया को दो बार और कर लें प्रत्याह मन को निराकार सर्व्यापक परमात्मा में लगा दें इंद्रियों से बाह्य विषय का संपर्क हो तो भी उसे विचार का विषय नहीं बनाना है तत्काल छोड़ करके अंतर्मुखी रहना है सर्वव्यापक परमात्मा और उसमें डूबा मैं निराकार अणुस्वरूप चेतनात्मा व्याप्य व्यापक भाव ईश्वर व्यापक है और मैं व्याप्य हूं अब मन को धारणा स्थल पर लगा ले, संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को पर दृढ़ता से बांधते दें टिका दें आगे ध्यान की प्रक्रिया ओम का उच्चारण और उसके दयालु अर्थ की भावना उच्चारण पहले मेरा सुन लें धुन पकड़ में आने पर धीरे धीरे उसके साथ सम्मिलित हो जाए गति में रखें अर्थ की भावना प्रमुख रखें उ... सदैव हमारा हित करते हैं आपकी दया के कारण हम अपने जीवन को चलाने में समर्थ हो पा रहे हैं आप दयालु परमात्मा मैं आपका पुत्र पुनः पुनः आपकी आज्ञाओं के विपरीत चलता रहता हूं अधर्म पाप कर्म करता रहता हूं अन्यों को अन्याय पूर्वक दुख देता रहता हूँ इस सब का दंड देकर आप मुझ पर कृपा करते हैं दया करते हैं मेरे सुधार के लिए आप मुझे उचित दंड प्रदान करते हैं आप दयालु हैं मेरे द्वारा बार बार इन साधनों का दुरुपयोग किए जाने पर भी आप मुझे पुनः पुनः उन्नति का अवसर प्रदान करते हैं हे प्रभु आप दयालु हैं मानसिक जप करते रहें, ईश्वर के दयालु अर्थ की भावना बनाए रखें मन धारणा स्थल पर टिका रहे यदि कोई बाह्य सांसारिक विषय उठा लें तो तत्काल रोककर मन को धारणा स्थल पर लगाकर पुनः जप प्रारंभ कर दे का मानसिक जप दयालु अर्थ की भावना हीरे से रुक जाए आगे जीवन के कल्याण के लिए परमात्मा से सदबुद्धि की कामना गायत्री मंत्र चिंतन कामना प्रार्थना अपने पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक अथवा भावी संकल्प के साथ संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदा ता <sweat> धाता मश्व विधा त्री का जप मंत्र गति से करते रहे ज्ञान स्वरूप परमात्मा से शुद्ध ज्ञान की शुद्ध बुद्धि की कामना करें शुद्ध चयन की अपने लिए आवश्यकता अनुभव करते हुए प्रार्थना करें अपने द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे ज्ञान के स्मरण पूर्वक प्रार्थना करें पूर्ण अंतर्मुखी रहते हुए निर्विचार रहते हुए परमात्मा की सब प्रेरणाओं को पकड़ने का प्रयास करें उसकी प्रेरणाओं के प्रति ग्रहणशील बने प्रतीक्षा करें अपने को उद्घाटित कर दें आने दें ईश्वर की प्रेरणाएं अपने अंतःकरण में सब प्रेरणाओं को स्वीकार करने का भाव बनाए रखें आप धीरे से रुकेंगे अभी तक संपादित स्थिति को बनाए रखते हुए आगे का ध्यान करेंगे वैदिक संध्या मंत्रों के माध्यम से जिनकी स्थिति छूट गई है धारणा छूट गई है तो उसे पुनः बनाने लगाने शरीर में कोई बाधा लगती हो तो व्यवस्थित होने अभ्युदय और निश्रेयस के लिए प्रार्थना सदुपयोग के स्मरण पूर्वक पवित्रता की कामना मन को उस स्थान पर इंद्रिय पर ले जाते जाए ना तो हृदय और अधिक प्रीति लगाव अभिप्सा को उत्पन्न करेंगे यह प्राणायाम कर लें मन में प्राणायाम मंत्र को बोलते रहें पूर्ण करके अगला चरण को एक दुर्गुण को मन में उभार ले परमात्मा की अनंत शक्ति सामर्थ्य को स्मरण करते हुए मन में उस पाप को करने की इच्छा को चीन होते हुए विलीन होते हुए देखें पंच सत्यारिता तपसौ तच विश्वमीषि तो सूर्या चंद्रमसौता यथा पूर्व मिव च की मानसिक प्रक्रिया दोहराए प्रातःकाल की उपासना के बाद इस सायकाल की उपासना के बीच में जो योग के विपरीत धर्म के विपरीत कर्म अथवा विचार कर लिए उनको सामने रखते हुए अथवा किसी एक दो विचार को सामने रखते हुए उसके प्रति इच्छा के विलीन होने को देखें अथवा पूर्व के किसी दुर्गुण को मन में उपस्थित कर और साथ में परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए आपकी भावना को होते हुए हुए करते देखें अपने को उस पाप भावना से दुष्कर्म से पृथक अनुभव करें परमात्मा के स्वरूप की सहायता से दोष मुक्ति का उपाय प्रक्रिया प्रक्रियाण जिस पाप से जिस दुर्गुण से अपने को अलग देख रहे हैं मानसिक रूप से इसकी स्मृति बना लें व्यवहार काल में जब भी उस दुर्गुण का अवसर प्रतीत हो संभावना प्रतीत हो तो तत्काल इस स्मृति को उठा लें अपने को उस पाप से पृथक देखें इस स्मृति के अच्छा बनने पर व्यवहार में भी उस पाप से बचने का अच्छा उपाय बन पड़ता है आप धीरे से रुकेंगे अगला मंत्र पुनः ईश्वर से अभ्युदय और निश्रेष की कामना सुखों की वर्षा की कामना o <laughs> विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र व्यापक शक्तियों को प्रतीक के रूप में, भिन भिन दिशाओं में छह दिशाओं में प्रमुखता से देखते हुए उन दिशाओं का स्वामी परमात्मा को स्वीकार करते हुए परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों को रक्षक के रूप में भिन्न भिन्न दिशाओं में विचारते हुए और परमात्मा के द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं को तीक्ष्ण वस्तुओं को अपने कल्याण के लिए स्वीकारते हुए परमात्मा के प्रति उसके विभिन्न स्वरूपों के प्रति अपना नमन प्रस्तुत करेंगे अपनी श्रद्धा अपना समर्पण प्रस्तुत करेंगे परमात्मा को आदर के रूप में देखेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हे प्रभु मैं जिनसे द्वेष करता हूं अथवा जो मेरे से द्वेष करते हैं उन्हें मैं आपकी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समर्पित करता हूं उनके प्रति यदि मैं कोई व्यवहार करूंगा तो वह आपके निर्देश के अनुसार आपकी आज्ञाओं के अनुरूप करूंगा और यदि मैं उनके प्रति कुछ करने में असमर्थ हूं तो उन्हें आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ दूंगा आप उन्हें समुचित न्याय प्रदान करेंगे इस प्रकार की भावना मंत्र के साथ साथ अथवा बाद में बनाए रखेंगे ओ प्रची अग्निराधिपतिरसिता तो रक्षिता ईश तेभ्यों नमो थिपतिभ्यों नमो रक्षितृभ्यों न श्व्यों नम ऐस्माष्ट व्यम विस्म स्त पूर्व दिशा में ज्ञान स्वरूप परमात्मा अधिपति है स्वामी है, बंधन रहित परमात्मा मेरा सदैव रक्षक है आदित्य बाण के समान तीक्ष्ण है लेकिन वो भी मेरे लिए हितकर व्यवस्थित किया गया है प्रभो, मैं आपका नमन करता हूं आपकी आज्ञाओं को स्वीकार करता हूं आदित्य आदि वस्तुओं का मैं नमन करता हूं अर्थात उनका सदुपयोग कर रहा हूं मुझे इन सब का सदुपयोग करना है यही इनके प्रति मैं नमन कर रहा हूँ ईश्वर के प्रति नमन का भाव आदर का भाव उभारें उस व्यक्ति का चित्र मन में उभारें जो मेरे से द्वेश करता है जो मेरी हानि करता है किसी एक व्यक्ति का जिसके प्रति हमारे मन में अधिक द्वेश है जिसकी विपरीत क्रियाएं हमें सबसे अधिक असह्य हैं कष्टप्रद हैं उस व्यक्ति का चित्र मन में उ करें हे प्रभु ये मेरे से देश करते हैं और मैं भी इनसे द्वेश करता हूँ ये जो मेरे प्रति दुर्व्यवहार करते हैं इनके प्रति मैं वह व्यवहार करूँगा जो आपकी आज्ञा के अनुरूप होगा मैं इनके हित की कामना से इनके द्वेश को हटाने का रोकने का प्रयास करूंगा यदि ये अहित करते हैं तो उसे यथास्भव रोकने का प्रयास करूंगा यदि इन्हें दंड भी देना पड़े तो यथा योग्य दंड दूंगा जिससे इनका सुधार हो सके यदि अपने को उनके प्रति कुछ प्रतिक्रिया व्यवहार करने में असमर्थ पाते हैं तो उस द्वेश करने वाले को परमात्मा की व्यवस्था पर छोड़ दें परमात्मा की न्याय व्यवस्था के लिए उसे अर्पित करते हैं और स्वयं तो उससे उपेक्षित कर लें उसके प्रति उपेक्षा का भाव ले आए परमात्मा की न्याय व्यवस्था से उसे यथा योग्य न्याय परमात्मा प्रदान करेंगे चाहे हम प्रतिक्रिया करें चाहे परमात्मा के न्याय पर उसे छोड़ें अपने मन में उसके हित की कामना कल्याण की कामना रखते हुए ऐसा करें और ऐसा करते हुए चिंता से मुक्त हो जाए योग मार्ग पर रहते हुए समस्या का निवारण करना है संकल्प करें मुझे उसका अहित नहीं करना है उसके कारण मन में क्षोभ तीव्र कटु प्रतिक्रिया नहीं करनी अपने द्वेशी के प्रति भी मानसिक रूप से सहज सरल स्थिति को अनुभव करें अपने इस स्थिति का एक चित्र स्मृति मन में बना लें व्यवहार में जब व्यक्ति सामने आए उपस्थित हो तो उपासना में बनाई हुई इस स्मृति का वहां उपयोग करें और व्यवहार में भी अपने को तो योग मार्ग से योग मार्ग में स्थित उपासना की समाप्ति से पूर्व का पूर्ववत निरीक्षण यह सायकालीन उपासना आज मैंने कैसी की कैसी रही अच्छी स्थिति के लिए आत्मा को तो धन्यवाद दें कृतज्ञता तो प्रकट करें अपने प्रोत्साहित प्रोत्साहन, अपनी क्षमता को अनुभव करें मैं भी अच्छी उपासना कर सकता हूँ अच्छा ध्यान कर सकता हूँ जो त्रुटियां रह गई हैं उसे आगे सुधारने का संकल्प लें ईश्वर से प्रार्थना करें मैं अपनी उपासना को इसी प्रकार अभ्यास द्वारा शुद्ध बना दूंगा मैं ऊंचे स्तर की निर्दुष्ट उपासना शुद्ध ध्यान कर पाऊंगा मुझे करना है ऐसा उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति का स्मरण उसे मन में रखते हुए उसी स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथों को जी करें उंगलियाँ हिला लें हाथों को दूसरे स्थान पर ले जाएं। की अंगुलियों में थोड़े को घुड़ने से खोल लेंदरिक स्थिति को बनाए रखने का जागरूकता से प्रयास करते रहे स्थिति बनी रहे आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए मित्रों को थोड़ा सा संतुलन बनाए रखते हुए sir so Uh, le